गीता तत्व चिंतन धित्राथ का पुत्र मोहन दुर्योधन के इस कथन से उसका संशय ही स्पष्ट हो रहा है एक और वह कहता तो है कि द्रोणाचार्य भी मेरी तरफ से ही रहेंगे इसमें संदेह नहीं है पर भीतर ही भीतर वह खूब समझता है कि आचार्य द्रोण का अधिक स्नेह पांडवों के प्रति है दुर्योधन दुर्योधन यह भी जानता है कि यदि वह अस्वस्थामा को अपने वश में कर ले तो बरबस द्रोणाचार्य उसी का पक्ष लेंगे क्योंकि अपने प्यारे पुत्र का विरोध तो वे करेंगे नहीं इसीलिए दुर्योधन तरह तरह से अस्वस्थामा का सत्कार कर उसे अपने पक्ष में कर लेता है यही उसकी राजनीतिक चतुरता है वह आचार्य द्रोण के पास जाकर वचन बोला बोला कहने से ही अभिप्राय ध्वनित हो जाता है तब वचन बोला ऐसा कहना कोई विशेष अर्थ नहीं रखता जब बोला जाता है तो वचन ही बोला जाता है अतएव वचन शब्द का विशेष रूप से प्रयोग करने का तात्पर्य यह दिखाई देता है कि दुर्योधन के पास वस्तुतः आचार्य द्रोण से बोलने की कुछ नहीं था वह यू ही कहने के लिए कुछ कहता है आचार्य द्रोण के पास उसका सबसे पहले जाना जैसा हमने कहा एक राजनीतिक चाल है जब द्रोण के पास जा ही रहा है तो उनसे कुछ बोलना भी होगा पर उसके पास कोई खास बात कहने के लायक नहीं है इसी कहा गया कि वह आचार्य के पास जाकर ऐसे वचन बोला